विनय पत्रिका श्री राम नाम वंदना सदा राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप मूढ़ मन बार बार सकल सौभाग्य सुख खान जियजान सठ मान विश्वास बद भेद सार कौसले नवील कंजा भतनु मदन ऋपुकृदी चरिकी रमन सुख भवन भुवनक प्रभु समर भंजन परम कारुणीकुजवन धूमधूज पीन आजानुभुज दंद को दंडवर चंडबान अरुणकर चरण मुखनयन राजीव गुणअयन बहुमयन शोभा निधान वासंदकैरव दिवाकरम क्रोध कानन तुषारम लोभयति मत नागेन्द्र पंचाननम भक्तहित संसारभारम केशव क्लेशंदत पद्द्वंद मंदूलभूत सर्वदनंदसंदोहमोहापह घोर संसार पाधिपोत शोकसंदेहपाथोदपटलाल पापर्वतकुस्व संतजन काम दुखधेनु विश्रामकलुषन अनूपम धर्मकल्पद्रुमराम हरिधाम पथि संबल मूलमदेक भक्तिवैराग्य विज्ञान समदानम नाम आधीन साधन अनेक तेन तपतुत दत्तमेंखिमेंर्व कृत कर्म जाल श्रीरामनामृत पानीमं अनवद्यमलोक्य काल सपचिल्लवना हरलोकगतनाम बल विपुलमतिमलनपरशी त्याग सब आस संतास भवपास निशित हरिनाम जप दास तुलसी नाम जप नाम जपू नाम जपो जप, राम जपो राम जपो राम जपो जप, जप, मन बार बारम रे मन सदा सर्वदा बार बार श्री राम नाम का ही जप कर्ण यह संपूर्ण सौभाग्य सुख की खानी है और यही वेद का निचोड़ है ऐसा जी में समझकर और पूर्ण विश्वास करके सदा श्री राम नाम कहा कर कौशलराज श्री रामचंद्र जी के शरीर की कांति नवील नील कमल के समान है वे कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी के हृदय रूपी कमल में रमने वाले भ्रमर हैं वे जानकी रमण सुखधाम अखिल विश्व के एकमात्र प्रभु समर में दुष्टों का नाश करने वाले और परम दयालु हैं वे दानवों के वन के लिए अग्नि के समान है पुष्ट और घुटनों तक लंबे भुज दंडों में सुंदर धनुष और प्रचंड बाण धारण किए हैं उनके हाथ चरण मुख और नेत्र लाल कमल के समान कमनीय है वे सद्गुणों के स्थान और अनेक कामदेवों की सुंदरता के भंडार हैं विविध वासना रूपी कुमिदनी का नाश करने के लिए साथ साथ सूर्य और काम क्रोध मध आदि कमलों के वन को नष्ट करने के लिए तुषार पाला है लोभ रूपी अत्यंत मत वाले गजराज के लिए वनराज सिंह और भक्तों की भलाई के लिए राक्षसों को मारकर संसार का भार उतारने वाले हैं जिनका नाम केशव है जो क्लेशों के नाश करने वाले हैं ब्रह्मा और शिव से जिनके चरण युगल बंदित होते हैं जो गंगा जी के उत्पत्ति स्थान है सदा आनंद के समूह मोह के विनाशक और भयानक भवसागर के पार जाने के लिए जहाज हैं श्रीराम जी शोक और संशय रूपी मेघों के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए वायु रूप और पाप रूपी कठिन पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र रूप हैं जिनका अनुपम नाम संतों को कामधेनु के समान इच्छित फल देने वाला तथा शांतिदायक और कलियुग के भारी पापों को नाश करने में हानि नहीं रखता यह श्री राम नाम धर्मरूपी कल्प वृक्ष का बगीचा भगवान के धाम में जाने वाले पक्षियों के लिए पाथेय तथा समस्त साधन और सिद्धियों का मूल आधार है भक्ति वैराग्य विज्ञान श्रम दम दान आदि मोक्ष के अनेक साधन सभी इस राम नाम के अधीन हैं जिसने इस कराल कलिकाल को देखकर नित्य निरंतर से राम नाम रूपी निर्दोष अमृत का पान किया उसने सारे तप कर लिए सब यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया सर्वस्व दान दे दिया और विधि के अनुसार सभी वैदिक कर्म कर लिए अनेक चांडाल, दुष्कर्मी भील और जीवनादि केवल राम नाम के प्रचंड प्रताप से श्रीहरि के परम धाम में पहुँच गए और उनकी बुद्धि को विकारों ने स्पर्श भी नहीं किया हे तुलसीदास सारी आशा और भय को छोड़कर संसार रूपी बंधन को काटने के लिए पैनी तलवार के समान श्री राम नाम का सदा जप कर श्री राम आरती ऐसी आरति राम रघुबर की कर मन हरण दुख दंद गोविंद आनंद घन अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वधा बसत इति वसनाधूप दीपन जय दीप निज बोधगत कोम प्रौढ़भिमानित्त वृत्ति जय भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ श्रीरमण परम संतोष कारी धीम तांबूलगत शूल संशय सकल विपुल भव भाषना बीजहारी अशुभ शुभ कर्म भृत पूर्ण दशवर्ति ग पावक सो गुण प्रकाशम भक्ति विज्ञान दीपावली अर्पिणराजनम जग निवास विमलहृदन कृत शांतिपर्यंकशुभ शयन विश्राम से राम राज क्षमा प्रमुख तत्र परिचारिका यत्र य हरि त्र न भेद मयाएहि आरतिरसन का श्रुतिशेष शिव देवरीशि अखिल मुनिदी कई तरिहर कामलदतमलमतीदासलसी हेमंत रघुकुलर श्रीरामचंद्र जी की इस प्रकार आरती कर वे राग द्वेष आदि तथा दुखों के नाशक इंद्रियों का नियंत्रण करने वाले और आनंद की वर्षा करने वाले हैं। जड़ जगत सब का रूप है, वे सर्वव्यापी और नित्य हैं। इस वासना सुगंध की उनकी धूप कर इससे तेरी भेद रूप दुर्गंध मिट जाएगी धूप के बाद दीप दिखाना चाहिए तो आत्मज्ञान का स्वयं प्रकाश दीपक जलाकर उससे क्रोध मद मोह के अंधकार का नाश कर दे इस ज्ञान प्रकाश से अभिमान भरी चित्त वृत्तियाँ आप ही क्षीण हो जाएंगी इसके बाद अत्यंत निर्मल श्रेष्ठ भाव का नैवेद्य भगवान के अर्पण कर विशुद्ध भाव का सुंदर नैवेद्य दक्ष्मीपति भगवान को परम संतोषकारी होगा फिर दुख समस्त संदेह और अपार संसार की वासनाओं के बीज के नाश करने वाले प्रेम का तांबुल भगवान के निवेदन कर तदनंतर सुभा शुभकर्म रूपी घृत में डूबी हुई दस इंद्रिय रूपी मृत्युओं को त्याग की अग्नि से जलाकर सत्वगुण रूपी प्रकाश कर इस तरह भक्ति वैराग्य और विज्ञान रूपी दीपावली की आरती जगन्वास भगवान के अर्पण कर आरती के बाद निर्मल हृदय रूपी मंदिर में शांति रूपी सुंदर पलंग बिछा उस पर महाराज श्री रामचंद्र जी को शयन करवा कर विश्राम करा वहाँ महाराज की सेवा के लिए क्षमा करुणा आदि मुख्य दासियों को नियुक्त कर जहाँ भगवान हरि रहते हैं वहाँ भेद रूप माया नहीं रहती सनकादि वेद सुखदेव जी शेष शिव जी नारद जी और सभी तत्वदर्शी मुनि ऐसी आरती में सदा लगे रहते हैं निर्मलमती मुनियों का दास तुलसी कहता है कि जो कोई ऐसी आरती करता है वह कामादि विकारों से छूटकर इस भवसागर सागर से तर जाता है हरती सब आरती आरती राम की हरती हरत सब आरती आरती राम की, दहन दुख दोष निर्मूल काम की सुरभ सौरभ धूप दीप भर मालिका उड़त अघ बिहंग सुनिताल करतालिका भक्त हृदय भवन अज्ञान तमहारुड़ी दिमल विज्ञान मय तेज विस्तारुड़ी मोहमद कोह कलिकम जामिनी मुक्ति की दूतिका देह दुति मुदबन इंदु कर दुलसी अभिमान दुति श्री रामचंद्र जी की आरती सब आरती पीड़ा को हर देती है दुख और पापों को जला देती है तथा तो कामनाओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है वह सुंदर सुगंध युक्त धूप और श्रेष्ठ दीपकों की माला है आरती के समय हाथों से बजाई जाने वाली ताली का शब्द सुनकर पाप रूपी पक्षी तुरंत उड़ जाते हैं यह आरती भक्तों के हृदय रूपी भवन के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली और निर्मल विज्ञान में प्रकाश को फैलाने पहल वाली है यह मोह मध क्रोध और कलयुग रूपी कमलों के नाश करने के लिए जाड़े की रात है और रूपी नायिका से मिला देने के लिए दूती है तथा इसके शरीर की चमक बिजली के समान है यह शरणागत रूपी कुमिदनी के वन को प्रफुल्लित करने के लिए चंद्रमा के किरणों की माला है और तुलसीदास के अभिमान रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए अनेक कालिकाओं के समान है